बुलौंडा बन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथिकी जय श्री निताय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो श्रीरा हम हरि गोविंद जय जय भोल वृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण भगवती ओम जयति पराशरसूनु सत्यवती व्यासो हृदय नंदनोंभ्यासो यमगलतम वाग्म ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणा प्रवर्तिहंबराकोपी तस् हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेवस्व श्री श्रीगुरोपतकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथांतम तम सजीव साद्वैत सवदूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पदा सहगणललता श्री, श्री विशाखाताई नारायण नमस्कृत्य नर जीव नरोत्तम दवीं सरस्वती व्या तक जयमदीर वाछाकलभ्यपाल संगभ्यु पत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे रूप ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुग्म्मते रघुनाथ दासजीव मे कुत मंदमते दयांद्रा तुलसी कानम पद्मना च पुराण यत्रो पठनम तत्व तो हरिशु वृंदावन बिहारी निवास आश्रम की जय श्री निताय गौर हरी श्री चैतन्य चरितमृत श्री काशी में प्रेमावतार श्री गौरहरी सनातन गोस्वामी जी को आप उपदेश प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं सनातन गोस्वामी जी को तत्व विचार की शिक्षा दे रहे हैं और उनमें यह प्रतिपादित करें आई के गौ हरी आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण है सारे शास्त्र उनके शब्दों के द्वारा प्रतिपाद्य शब्दों के अर्थ के रूप में श्री कृष्ण ही एकमात्र स्थापित किए गए हैं अतः संबंध तत्व माने शब्द और अर्थ का जहां संबंध स्थापित होता है ऐसे संबंध तत्व श्री कृष्ण ही ये है ये स्थापित कराए और इसी प्रसंग में श्री कृष्ण अवतारी हैं और अन्य अनेक अनेक अवतार इनका निरूपण करते हुए तीन तरह के अवतारों का निरूपण किया एक अवतार है स्वयं रूप दूसरा है तद आत्मरूप और तीसरा है आवेश रूप स्वयं रूप श्री कृष्णचंद्र हैं वे कृष्णचंद्र दो रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं एक प्राभव और एक वैभव श्रीमद वृंदावन में ही जहां कृष्ण रास के समय अनेक रूप धारण करते हैं वो आपका प्रभाव प्रकाश है ऐसे ही मथुरा में जहां श्री कृष्ण विराजमान हैं वो आपका प्रभाव प्रकाश है परंतु जब श्री कृष्ण दो भूजा की जगह चार भुजाएं प्रकट कर लेते हैं तब उनका वैभव प्रकाश प्रकट होता है स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण का एक दूसरा स्वरूप है वो है बिलास बिलास उसे कहते हैं जहां पर श्री कृष्ण कुछ भेद के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं कृष्ण रूप में न होकर के कुछ भेद के साथ में वस्त्र श्रृंगार अभिमान इनके भेद के साथ में अपने आप को प्रकट करते हैं उसको बिलास कहते हैं श्री कृष्ण के ही बिलास श्री बलदेव हैं ब्रिज में जो गोप अभिमानी बलदेव हैं वे हैं श्री कृष्ण के प्राभव विलास पंत मथुरा में जो क्षत्रिय अभिमानी बलदेव हैं वे श्री कृष्ण के वैभव विलास होकर के विराजमान हैं वे श्री कृष्ण ही परावस्थ अवस्था में श्री राम नृसिंह और कृष्ण श्री गौरहरी इन रूपों में तीन रूपों में राम कृष्ण और मिसिंग इन तीन परावस्था रूपों में भी अपने आप को प्रकट करते हैं यहां तक का प्रवचित विवरण जो था वो था स्वयं स्वरूप का विवरण स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण हो गए और दूसरा जो कृष्ण का भेद है वो है तदेक त्मरूप उस तदेक आत्म रूप में श्री नारायण के रूप में परम व्योम वैकुंठ में भगवान विराजमान है कृष्ण के ही एक तदेक आत्म रूप मान ऐश्वर्य में कोई भेद नहीं है परंतु तो माधुर्य में जहां भेद है माधुरी कृष्ण रूप में है तत्व में कोई भेद नहीं है वे परम नारायण स्वरूप तत्वेदे श्री कृष्ण स्वरूप है रूप, अब जो तदेक रूप हैं श्री नारायण वे नारायण पांच रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं उनके भी पांच स्वरूप हैं कभी वे ूह अवतार धारण करके विराजमान ब्यूह चार हैं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनुरु इनमें वासुदेव स्वरूप बैकुंठ विभूति के रक्षक होकर के विराजमान है श्री संकर्षण स्वरूप कारण समुद्र के रक्षक होकर के और प्रकृति अंतर्यामी होकर के विराजमान है श्री प्रद्युम्न गर्भ समुद्र के रक्षक और ब्रह्मा हिरण्यगर्भ उनके अंतर्यामी होकर के विराजमान है और अनुरुद क्षीर समुद्र के रक्षक और जीव मात्र के हृदय में अंतर्यामी होकर के वे विराजमान हैं और जीवों को प्रेरणा प्रदान करते हैं शक्ति प्रदान करते हैं जब जब भी कोई आपत्ति आती है विष्णु के पास में जाकर के ही देवता लोग प्रार्थना करते हैं और उस समय श्री विष्णु भगवान के अनुग्रह से श्री गर्भोदशाही प्रद्युम्न वे एक ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए अनेक अनेक अवतार धारण करते संकर्षण प्रद्युम्न अमरुद्ध इनके ही कला अवतार के रूप में श्री संकर्षण श्री शेष भगवान अनंत भगवान वे विराजमान हैं जिन अनंत की शेष शैया के ऊपर श्री संकर्षम प्रद्युम्न और अनुद्ध ये तीनों के तीनों शयन करते हैं तो संकर्ष हो गए श्री अनंत भगवान हो गए वे कला के कला अंश के अंश अंश के अंश को कहते हैं कला तो ये कला अवतार हो गए अंश के अंश जहां तक तो हो गया पहला भाव तदेक आत्मरूप श्री नारायण का पहला जो विस्तार है एक्सपेंशन है वो श्री ब्यूह अवतार के रूप में विराजमान हुआ अब श्री नारायण का ही दूसरा जो स्वरूप है वो है लीला अवतार लीला अवतार धारण करने के लिए मत्स्य पूर्म आदि अनेक अनेक नृसिंग ये एक लीला अवतार धारण करते हुए भी वे विराजमान होते हैं और कब जब जिस जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार वे कार्य करते हैं फिर उनके ही एक तीसरे स्वरूप हैं वो से स्वरूप हैं वे गुणावतार हैं माने ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन अवतारों में भी श्री परम व्योम नारायण वे अवतरित होते हैं चौथा श्री परम व्योम नारायण उनका जो स्वरूप है वो मनमंतर अवतार है और मनमंतरों में भी अवतार धारण करते हुए चौदह मनमंतर में चौदह अवतार धारण करते हुए भगवान विराजमान होते हैं और चौदह जो मनमंतर मनु होते हैं उनका रक्षा रक्षण करते हैं चौदह मनुओं की वे रक्षा करते हुए विराजमान होते हैं इनमें पांचवा जो अवतार है वह युवा अवतार है युवा अवतार होकर के वे युवा का भी संरक्षण करते हुए विराजमान होते हैं इस प्रकार श्री सं परम व्योम नारायण उन परम व्योम तदे का आत्मरूप उनके ये पांच स्वरूप हैं पांच प्रकार से वे अवतार धारण करते हैं व्यूह मतर लीला, गुण और युग अवतार ये पांच रूपों में श्री परम नारायण वे ही अवतार धारण करते हुए विराजमान है मैंने परम नारायण के अवतार हैं श्री गर्भोदशाही और गर्भोदशाही के अवतार होकर के ये सारे अवतार समय पर विराजमान होते हैं अब आवेश अवतार आवेश अवतार दो प्रकार के एक है मुख्य आवेश एक है गौण आवेश मुख्य आवेश के रूप में श्री कलकी श्री व्यास ऋषभ इनके रूप में भी भगवान अवतार धारण करते हैं संकालिक अर्थात आवेश उसे कहते हैं जहां किसी जीव में भगवान अपनी कोई शक्ति स्थापित करते हैं है वो जीव मूल में पंथ उसमें भगवान अपनी कोई शक्ति स्थापित कर देते हैं जैसे पृथु हैं जीव पंत भगवान ने अपनी पालन करने की शक्ति श्री पृथु में स्थापित कर दी तो हरे तो वो आवेश अवतार हुआ तो आवेश अवतार का मतलब है किसी जीव में भगवान का आवेश होना भगवान अपनी किसी शक्ति को इंपोज कर देते हैं वो आविश अवता हुआ तो ये है मुख्य आवेश व्यास के रूप में भगवान बुद्ध के रूप में पृथ्वी के रूप में कलके के रूप में भगवान किसी जीव में आवेश स्थापित कर देते हैं अपनी शक्ति का जीव में स्थापन कर देते हैं और कभी ज्ञान के माध्यम से कभी शक्ति के माध्यम से अपनी किसी शक्ति के द्वारा फिर जगत का संरक्षण करते हैं दूसरा जो आवेश है वह आवेश है गौण आवेश मुख्य आवेश नहीं है और उसी गौण आवेश का वर्णन किया गया विभूति योग में भगवत गीता के जो विभूति योग में श्री एकादश संकंद में भी जिस विभूति योग का वर्णन किया गया वह भगवान का गौण आवेश है अर्थात कोई अपनी शक्ति का एक छीटा किसी व्यक्ति में किसी वस्तु में विशेष रूप से वे स्थापित कर लेते हैं जैसे औषधियों में जो मेरी विभूति है भगवान कहते हैं कि अक्षरों में आकार अ यह ध्वनि मेरी विभूति है राजाओं में मनुष्यों में राजा मेरी विभूति है स्त्रियों में शत्रु रानी पुरुषों में स्वयं मनु मेरी विभूति है अप्सराओं में उरोशी ये मेरी विभूति तो भगवान ने अपनी कोई एक शक्ति गौण रूप से किसी में रख दी उसको हम विभूति योग कहते हैं विभूति कहते अब इनमें इनका खूब विस्तार वर्णन किया अब इसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए दो जो प्यार है वहां से कर रहे हैं ये यही विवेचन जो निवेदन किया गया वो विवेचन इन्हीं अवतारों का विस्तार से वहां पर किया गया है अब विशेष रूप से यहाँ पर गुणावतार जो मुख्य विषय है नहीं युगावतार जो मुख्य विषय है और उसमें भी श्री कृष्ण गौर होकर के अवतरित हुए अवतार का श्रीमंद महाप्रभु वर्णन करते हैं महाप्रभु अपने मुख से यह नहीं कहेंगे कि मैं योगावतार हूं महाप्रभु योगावतार का वर्णन कर रहे हैं परंतु हैं बहुत चतुर चतुराई के साथ में अपने आप को छपाते हुए श्रीमंद महाप्रभु सनातन गोस्वामी के सामने योगावतार का वर्णन कर रहे हैं अपने स्वरूप का छपा रहे और छपा करके वर्णन भी कर रहे हैं और छपाते भी जा रहे तो दो सौ अस्सी में दो में जो प्यार है उसको हम देख रहे हैं 279 सेवन नाइन युगावतार अब सनातन सत्य त्रेता द्वापर कौली चार युगण अब हम हे सनातन तुम्हारे सामने युगावतारों का वर्णन करते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चार युग रहे हैं इन चार युगों में भगवान ने शुक्र रक्त कृष्ण और पीत ये चार अवतार धारण किए और छिपा करके पीत शब्द का प्रयोग कर दिया प्रभु ने अपने लिए चार वर्ण धोरे कृष्ण कौराए युग इस प्रकार ये चार वर्ण धारण करके श्री कृष्ण योग धर्म को सामने प्रकट करते हैं यहाँ पर शुक्ल रक्त कृष्ण पीत ये जो नूपण किया ये चार युगों में क्रमशः उनका नूपण किया आसन वर्णास्त्रो गोयुगम तनु शुक्लो रक्तस तथा रक्त इधानीम कृष्णताम ग श्री गर्गाचार्य जी नंद बाबा के सामने कृष्ण का नामकरण संस्कार करते हुए बाल कृष्ण का नामकरण संस्कार करते हुए कह रहे हैं कि आसन वर्णास्त्री है ये जो तुम्हारा बेटा है श्री रोहिणी जी की गोद में विराजमान होकर के जो स्थित है और मैं जिसका नामकरण संस्कार कर रहा हूं ये यशोदा का पुत्र है इस समय रोहिणी की गोदी में विराजमान है तुम्हारा बेटा है अस् मैंने उंगली निर्देश करते हुए ये जो बेटा है इसके तनु, इसने युग के अनुसार चार स्वरूपों को ग्रहण किया अनुयुगम प्रत्येक युग के अनुसार इसने चार स्वरूप प्रकट किए शुक्लो रक्तस तथा पीता ये इस मनमंत्र में अर्थात वैवस्व मनमंत्र में ये कृष्ण सतयुग में शुक्ल होकर के प्रकट हुआ अर्थात ये कपिल होकर के प्रकट हुआ और इन्होंने कपिल होकर के अवतार धारण ज्ञान का उपदेश मैया को प्रदान किया इनका शुक्ल अवतार हुआ सतयुग हुआ त्रेता में ये रक्त अर्थात क्षत्रिय हो करके प्रकट हुए सतयुग में शुक्र माने ब्राह्मण होकर के श्री करदम ऋषि के यहां पर कपिल होकर के इन्होंने जन्म ग्रहण किया शुक्र स्वरूप इनका माने ब्राह्मण स्वरूप रहा शुक्र शब्द कहीं स्वभाव के अर्थ में भी प्रकट होता है शुक्र शब्द केवल रंग के अर्थ में नहीं है शुक्ल शब्द वर्ण शब्द स्वभाव के अर्थ में भी प्रकट होता है अर्थात ब्राह्मणों जैसा स्वभाव धारण करके इन्होंने अवतार धारण किया और इसलिए इनको शुक्ल कहा गया वैसे भी शुक्ल होकर के प्रकट हुए पर उसका एकदम सीधा सीधा संबंध नहीं है त्रेता में ये रक्त होकर के अर्थात क्षत्रिय अभिमान धारण करके प्रकट हुए श्री रामचंद्र जी का रक्त स्वरूप कहीं भी वर्णन किया नीलांबुज श्यामल कोमलांगम यही ध्यान किया जाता है तो वर्ण का जो रंग है उस रंग के साथ में संबंध नहीं बहुत ज्यादा वहां पर स्वभाव के साथ में ही उनका विशेष रूप से वर्णन किया गया कुछ कुछ रंग मिलता है आभास मिलता है तो शुक्लो रक्ता रक्त मने इन्होंने क्षत्रिय अभिमान धारण करके अवतार धारण किया और कृष्ण त्रेता में ये रक्त हुए और द्वापर में इनका नाम भी कृष्ण हुआ इनका स्वरूप भी कृष्ण है ये कृष्ण हो करके सबके आकर्षक गुण को धारण करके ये विराजमान हुए तो कृष्ण शब्द का मुख्य अर्थ है आकर्षक कर्षायती कृष्ण जो सबके चित्त को आकर्षित कर ले आत्मा राम के चित्त को भी आकर्षित कर ले वे कृष्ण हुए और पारिशेष्य प्रमाण के द्वारा पीत पीत शब्द का भी प्रयोग किया गया अर्थात ये गौर होकर के भी प्रकट हुए निताय गौर हरि बोल, पीत शब्द के द्वारा श्री गर्गाचार्य जी ने आगामी गौर अवतार का निरूपण कर दिया अन्य था अन्य जितने भी कलयुग हैं उन सब कलयुगों में कृष्ण का कलयुग का जो अवतार है युगा अवतार, उसको कृष्ण माना गया है काले रंग का माना गया है और द्वापर का जो अवतार है उसे शुक्र पक्ष वर्ण माने हरे रंग का माना गया तो अन्य जो अवतार हैं युग हैं उनमें तो द्वापर में कृष्ण शुक पक्षवर्ण होकर के तोते के समान हरेवर्ण के होकर के प्रकट हुए और कलयुग में अन्य युगों में अन्य कलयुगों में वर्तमान कलयुग की बात नहीं है अन्य कलयुगों में श्री कृष्ण वे कृष्ण होकर के प्रकट हुए परंतु हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं हम लोगों ने जिस कलयुग में जन्म लिया इस कलयुग का नाम है धन्य कलयुग और इस धन्य कलयुग में श्री कृष्ण ने पीत होकर के अवतार धारण किया शुक्लो रक्त तथा पीत ये तथा शब्द जो दिया गया ये भिन्न उपक्रम में दिया गया अर्थात जैसे एते चांस कला तो उनसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं तू शब्द का प्रयोग किया गया कृष्ण के साथ में ऐसे यहां तथा शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में चकार का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया गया अर्थात श्री हरि के अवतार को एक युव अवतार मत मानना गौर हरि का अवतार अवतारी का ही अवतार है जैसे कृष्ण सब अवतारों के अवतारी हैं इसी प्रकार कृष्ण और गौर अलग अलग नहीं हैं दोनों एक हैं एक इतिहास क्रम में उत्पन्न हुए हैं एक श्रृंखला में उत्पन्न हुए काल की एक श्रृंखला में <coughs> श्री गौरहरि प्रकट हुए हैं अतः तथा शब्द भिन्न उपक्रम में है भिन्न उपक्रम का तात्पर्य है कोई वर्णन किया जा रहा है उससे हटा करके किसी चीज की कोई स्पेशियलिटी अलग से दिखाई जाए वैशिष्ट अलग से दिखाया जाए वहां पर कहते हैं भिन्न उपक्रम अर्थात कृष्ण जैसे भिन्नोपक्रम में अवतारी हैं इसी प्रकार श्री गौर हरि भी सब अवतारों के अवतारी हैं क्योंकि कृष्ण से भिन्न नहीं है कृष्ण के ही स्वरूप है तो शुक्रो रक्तस तथा एक अर्थ अब तथा शब्द को ले रहे हैं ना तथा शब्द का एक अर्थ हुआ भिन्नोपक्रम में अर्थात ये अवतारी तथा का तात्पर्य है यथाशब्द का अध्याहत जहां भी तथा शब्द आएगा वहां शब्द अपने आप खिंचा हुआ चलाया आ जाएगा तो यथा कृष्ण तथा पीता तो इसका अर्थ होगा शुक्लो रक्त तथा पीता तो तथा का अर्थ हुआ जैसे कृष्ण हैं, वैसे ही श्री गौरहरी गौरहरी कोई अलग वस्तु नहीं है तथा शब्द यथा तथा शब्द के साथ में यथा जैसे जोड़ा हुआ है ऐसे ही तथा शब्द यथा कृष्ण तथा पीता कृष्ण की जो विशेषताएं हैं कृष्ण में जितनी भी क्वालिटीज जितनी भी ग्लोरीज कोई लगा सकता है जितनी भी महिमा कृष्ण की गायन कर सकता है कृष्ण की वे सारी की सारी महिमा श्री गौर हरि में भी विराजमान है श्री गौर हरि भगवान की जय ये तथा शब्द का ये बहुत मार्मिक अर्थ है और इसको वैष्णव आचार्यों ने खूब रेखांकित किया है अंडरलाइन किया है तथा मान जो कृष्ण है यथा कृष्ण तथा गौरा इस अर्थ को यहां प्रकट करें तो शुक्ल रक्त तथापीता इधानीम कृष्णताम ये आज मनोरंजन के स्वरूप का दर्शन करके श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं इदानीम इधानीम इस समय ये कृष्ण होकर के प्रकट हुए इनका नाम कृष्ण हुआ है ऐसे गर्गाचार्य कृष्ण ये नाम रखा इदानीम कृष्णताम ये तो हुआ सीधा सिद्धार्थ इदानीम कृष्णताम गता इनका नाम इस समय कृष्ण होगा ये सीधा सीधा होगा अब इसका एक विशेष कि जैसे काले रंग में सारे रंग डूब जाते हैं ऐसे ही श्री कृष्ण के स्वरूप में शुक्र रत्न पीत जितने भी अवतार हैं वे सारे अवतार कृष्ण में डूबे हुए हैं इदानी कृष्ण तामगता माने सारे अवतार इस समय कृष्ण में ही समाहित हैं। जितने भी अवतारों का पहले भेद वर्णन कराए हो कितना लंबा चौड़ा विस्तार स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण उनका वैभव स्वरूप उनका प्रकाश भेद प्रकाश में वैभव प्रकाश प्राभव प्रकाश फिर उनके वैभव विलास, फिर प्राभव विलास बलदेव के स्वरूप में फिर उनके ही प्राभव बिलास के रूप में परम नारायण उन परम नारायण की तदेक आत्म तदेक आत्म के फिर पांच पांच भेद विहु अवतार मनमंत्र अवतार लीला अवतार गुण अवतार युवावतार वे सारे भेद उन सारे भेदों में का वर्णन करके वे सारे के सारे फिर जितने भी आवेश अवतार वे सारे आवेश अवतार गुण आवेश और मुख्य आवेश परंतु सब कहा समा गए बोले इधानीम कृष्णता काले रंग में जैसे सब रंग छप जाते हैं इसी प्रकार इस समय कृष्ण हो करके ये प्रकट हुए हैं सब अवतारों के अवतारी हैं और जैसे कृष्ण अवतार का वर्णन किया तथा शब्द के द्वारा दिखाया यथा कृष्ण तथा गौर ऐसे गौर भी सब अवतारों के अवतारी होकर के विराजमान हैं इसीलिए मंगलाचरण में चैतन शतामृत के मंगलाचरण में सोच से या यद्वैतम द्रमिषदियामी पुरुषित सोशांश विभवा शि पूर्ण ये भगवान सस्वयमयम न चैतन्याष्णात् जगत परतत्व परम्य हो श्री चैतन्य के अतिरिक्त जगत में और कोई दूसरा परतत्व नहीं है ये किया तो इदानी कृष्ण कृष्णताम गता हा। ये चैतन्य कृष्ण हो करके उत्पन्न हुए हैं इस समय कृष्ण कृष्णताम गता हा। ये कृष्ण में ही चैतन्य कृष्ण में ही सारे अवतार इस समय भी विराजमान और वो सामने दिखता है श्रीमद महाप्रभु जिसमें नवदीप लीला में विराजमान हैं सबसे पहले श्री शेखर के यहां पर महाप्रभु में वराह आवेश प्रकट हो गया और चेहरा भी कुछ लंबा सा होने लगा मुंह की सी कुछ आगे निकल आई वराह जैसा स्वरूप कहीं दिखने लगा अनेक अनेक समय श्रीमद महाप्रभु में निज जैसा कुछ चेहरे की भंगिमा वो प्रकट होने लगी जब सप्तप्रहरिया कीर्तन श्री श्रीवास पंडित के घर पर होता है उस समय नारायण आवेश में आकर के श्रीमंत महाप्रभु जहां कभी कोई उत्सव में श्री ठाकुर जी को श्री श्रीवास पंडित विराजमान करते हैं नारायण को विराजमान करते हैं उस सिंहासन पर जाकर के महाप्रभु बैठ गए और कह रहे हैं कि मेरा पूजन करो सब लोग उस समय पूजन कर रहे हैं कभी श्रीमद महाप्रभु में बलराम का आवेश प्रकट हो जाए और कह रहे हैं मध्य मध्य और उस समय सारे भक्तगण महाप्रभु को गंगा जल कटोरा में देते हैं और वे उस वाउल में उस कटोरे में उस गंगा जल का पान करते हैं और मध्य जैसा अनुभव करते हैं तो महाप्रभु में नृसि वराह कूर्म अनेक, अनेक बार में विमे भाव धारण करके महाप्रभु विराजमान हो जाएं कभी त्रिविक्रम भाव हाँ कर वे जोड़ जो जो खुल जाए और लंबे होकर के भी महाप्रभु विराजमान हो जाएं तो इस प्रकार इदानीं इधानी कृष्णताम श्री महाप्रभु में सारे अवतारों के जो गुण है वे प्राप्त हो जाते हैं और सारे अवतारों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं इसीलिए आगे कह रहे हैं एकादश करने में भी श्री कर्भाजन योगेश्वर कह रहे हैं कि कृत्य शुक्ल चतुर्बाह सतयुग में भगवान शुक्ल अवतार धारण करके माने ब्रह्मा अवतार धारण करके विराजमान हुए चार भुजाएं थी जटाएं धारण कर रखी हैं उन्होंने बलकल वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं एक विरक्त योगी के जो वस्त्र हैं उनको धारण कर रखा है कृष्णाजन्म कृष्ण मृगचर्म उनको धारण कर रखा है यज्ञोपवीत दंड कमंडल इनसे युक्त होकर के भगवान ब्राह्मण के बेश में वहां प्रकट हो रहे रही सत्युग् ये सत्युग का वर्णन किया में भगवान रक्तवर्ण होकर के विराजमान उसमें चार भुजाए कमर में आपने मेखला धारण कर रखी है स्वर्ण शनि के आपके केश हैं आप सुबा हाथ में लेकर के यज्ञ करने के लिए जैसे प्रस्तुत हैं जैसे भगवान राम यज्ञ करते हैं ऐसे यज्ञ करते हुए भी वे विराजमान हो रहे हैं इनसे युक्त होकर के इनके चिन्हों के द्वारा पहचाने जाने वाले होकर के विराजमान है द्वापरे भगवान श्याम द्वापर में भगवान श्याम होकर के विराजमान है पीतभाषा निजा योधा पीले वस्त्र धारण कर रखे आयु धारण कर रखे हैं श्रीवत् इत्यादि से युक्त होकर के विराजमान हैं और सब उनकी स्तुति कर रहे हैं कि नमस्ते वासुदेव आयो नमस् संकर्षण आयो चौ प्रद्युम्न आया तो व्यम भगवती नम हे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध सब व्यूह अवतारों को धारण करने वाले आपको हम प्रणाम कर रहे हैं ये द्वापर की बात हो द्वापर में भगवान का विभूति योग के द्वारा उनके ब्यूहों की आराधना की जाती है पंथ कलयुग में भगवान का जिस स्वरूप है वो मुख्य रूप से प्रसंग जो चल रहा है वो कलयुग का युगावतार का विशेष रूप से प्रसंग चल रहा है तो कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय ये सुमेधस लुग में श्री हरि का स्वरूप कैसा है बोल कृष्णम वर्णयति कृष्ण वर्णम कृष्ण उनके नाम रूप गुण लीला का जो गायन करे वर्णन करे उनका नाम हुआ कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम कांति से वे आकृष्णम माने गौर हैं यदि उसका सीधा सीधा अर्थ ले लिया जाए कृष्ण काल रंग है तो फिर तुषा कृष्णम यह कहने की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी शास्त्र का एक सोहार है कि वह जो अर्थ प्रकट नहीं है उस अर्थ को प्रकट करने का प्रयास करता है जो अर्थ प्रकट है उसका उसकी पुनरुक्ति नहीं करता है पुनरुक्ति को तो एक दोष माना गया किसी बात को रिपीट करना ये तो एक दोष है कभी कभी अध्यापक बने के स्वभाव में आकर के गुरुजन सिखाने के लिए किसी एक एक बात कहो दो दो तीन तीन बार रिपीट कर देते हैं तो वो एक अलग बात है हमारा भी ये दोष है एक बात को कई कई बार कह देते हैं परंतु तो वो इसलिए कि कहीं जल्दी से बात समझ में आ जाए वो रिपीटिशन कहीं आगे की बात को कलेक्ट करने के लिए पकड़ने के लिए और कहीं अपनी बात को सुबोध रूप में कहीं परिवेशित करने के लिए उसको कहीं पहुंचाने के लिए रिपीट कर दिया जाता है कभी कभी परंतु तो शास्त्र किसी एक बात को एक बार कहता है दूसरी बार वह अनावश्यक पुनरुक्ति नहीं करता है अंग एक ही बात को दूसरे शब्दों में कहना वो तो पुनरुक्ति मात्र हो जाएगा वो एक दोष माना जाएगा इसलिए तुषा आकृष्णम वे अंगका से आकृष्ण माने गौ रहे तो ये गुरो हो जाएगा कृष्णम कृष्णवर्णम वर्णम और तुषा अकृष्णम या तुषा कृष्णम पुनरुक्ति मात्र हो जाएगा तो यहां पर पहले कृष्णवर्णम का अर्थ होगा कि कृष्ण नाम कृष्ण ये वर्ण जिनकी जिह्वा के ऊपर विराजमान है वो हुए कृष्णवर्णम वर्णम तो शाह कृष्णम परंतु तो अंग कांति से वे अकृष्ण माने गौर होकर के विराजमान है शास्त्र का स्वभाव है कि अदग्धन न्याय से वह अर्थ को प्रकट करता है अगर दहन का तात्पर्य है अग्नि ईंधन के उस हिस्से को जलाती है जो जला नहीं है जो ईंधन का हिस्सा जल गया है उसको अग्नि दोबारा नहीं जलाएगी राख को नहीं जलाती अग्नि जो पोर्शन जो ईंधन का हिस्सा जला नहीं है उसको अग्नि जलाती है अगर धन न्याय से इसी तरह से शास्त्र भी जो अर्थ प्रकट नहीं है उस अर्थ को प्रकट करते हैं इसलिए यहां पर पुनरुक्ति नहीं है कि कृष्णवर्णम और कृष्णम या कृष्णम दोनों अर्थ हो जाएंगे कृष्ण ही कृष्ण होकर के कृष्ण ही गोरे होकर के प्रकट हुए हैं सांगोपांगास्त्र पार्षदम श्रीमंत महाप्रभु अंग उपांगों पार्श्वों के सहित प्रकट हुए हैं यहां अंग कौन है बोले अंग है श्री नित्यानंद प्रभु नीचादी की जय संग अंग है श्री नित्यानंद प्रभु उपांग कौन है बोले महाविष्णु अवतार श्री अद्वैताचार्य संग उपांग पार्शद कौन है श्री श्रीवास पंडित ये पार्षद होकर के विराजमान विराजमान अस्त्र कौन सा है सांगोपांग अस्त्र अस्त्र कौन सा है बोले हरे नाम अस्त्र महामंत्री तो तो कृष्ण वर्णम कृष्ण इन वर्णों का श्रीमन महाप्रभु निरंतर उच्चारण करते हैं तुषा अंग कांति से अकृष्ण माने गोरे होकर के विराजमान हैं वे सुंदर फेयर कॉम्प्लेक्शन में वे विराजमान हैं, आकृष्ण होकर के गोरे होकर के वे विराजमान हैं। सांग और उपांग, उनके साथ में नित्यानंद प्रभु रूपी अंग हैं, श्री अद्वैताचार्य रूपी उपांग हैं, नाम रूपी अस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है और श्री श्रीवास पंडित जैसे पार्षद उनके पास में विराजमान है श्रीवास गधर ये सब उनके पार्षद होकर के विराजमान हैं है संकीर्तन प्राय सुमेध यज्ञ के द्वारा आराधन करते हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही उनका आराधन किया जाता है संकीर्तन का तात्पर्य है कि मिलित्वा आवृत्तिपूर्वकम उच्च ही कीर्तनम संकीर्तनम जहां बहुत से लोग मिलकर के आवृत्ति पूर्वक उच्च स्वर में कीर्तन करें उसका नाम है संकीर्तन तो महाप्रभु का यज्ञ जो किया जाता है वो संकीर्तन प्राय यज्ञ के द्वारा उनका अर्चन किया जाता है प्राय शब्द के द्वारा यह दिखाया कि संकीर्तन सभी भक्तियों में मुख्य है संकीर्तन के बिना कोई भी भक्ति नहीं हो सकती श्रवण कीर्तन स्मरण पाद अर्चन बंदन दास से आत्मनिवेदन कोई भी भक्ति करने के लिए बैठेंगे सबसे पहले कीर्तन ही करेंगे कथा कहने के लिए बैठेंगे पहले कीर्तन किया जाएगा स्मरण करने के लिए बैठेंगे पहले कीर्तन किया जाएगा ठाकुर जी की अर्चना करने के लिए जाएंगे पाद करने के लिए जाएंगे पहले नाम संकीर्तन का उच्चारण करेंगे कीर्तन करेंगे तब सेवा में भीतर मंदिर में घुसेंगे जो अर्चन बंधन दास से कोई भी भक्ति करेंगे वो नाम संकीर्तन के द्वारा करेंगे नाम संकीर्तन ही श्रवण और कीर्तन इनका त्याग न करते हुए फिर शेष भक्ति की जाएंगे जैसे किसी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पहले उसका इंजन चालू करना पड़ेगा एडमिशन चालू करना पड़ेगा तब यदि एक्सीटर दिया जाएगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी और यदि इंजन स्टार्ट नहीं है और कोई एक्सीटर कितना भी दबाए गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी ऐसे ही नाम संकीर्तन या मानो मोटर को चालू करना है एडमिशन जो है उसको चालू करना है अन्यथा पेट्रोल जलना शुरू नहीं हुआ अभी इंडियन भूनना शुरू नहीं हुआ फिर जब इंडियन चल रहा है तब एक्सीटर काम करेगा इसके पहले काम नहीं करेगा ऐसे ही नाम निरंतर निरंतर चलता रहना चाहिए नाम बंद हो गया तो नहीं, नहीं होगा बोल भाई स्मरण करते समय तो नाम बंद हो जाता है स्मरण करते हैं तो माला रुक जाती है माला करते हैं तो स्मरण रुक जाता है शुण शुण में तो ऐसा होता है शुरू में भले शुण शुण हो परंतु एक बार नाम प्रारंभ किया फिर लीला का स्मरण करने बैठे नाम अभ्यास के कारण वो एक सब सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति होगी अभ्यास के कारण नाम मध्यमा में आ जाए गले में नहीं रहेगा नाम मुख से भले उच्चारण नहीं किया जाएगा परंतु नाम मध्यमा में आ जाए और फिर स्मरण किया जाए थोड़ा अभ्यास से होगा देर में होगा शुरू शुरू में नहीं होगा ऐसा परंतु एक बार मोटर स्टार्ट हो गई फिर लीला स्मरण किया जा सकता है पाद सेवन अर्चन बंधन दास से सब प्रकार की भक्ति की जा सकती है और उस समय ये कैसे पता लगे कि नाम चालू है कि स्मरण में जहां भी पॉज आएगा वहां पर अपने आप मुख से कृष्ण नाम निकलने लगेगा हरे नाम निकलने लगा कोई चीज गायन कर रहे हैं फिर बीच में कई महापुरुषों का स्वभाव है बीच में जैसे नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये कहीं बीच में जहां पॉज आएगा वहां पर पॉज में भी कृष्ण नाम अपने आप उनके मुख से निकलने लग जाता है तो ये भी थोड़ा अभ्यास रखना चाहिए प्रयास करना चाहिए कि बोलने में जहां या स्मरण करने में जहां बीच में विश्राम आ रहा है पॉज आ रहा है वहां कृष्ण नाम भी प्रकट हो जाए और उसे पता लगा रहेगा कि मोटर स्टार्ट है ऐसा नहीं है कि मोटर बंद हो गई हम एक्सीलेटर दबाई जा रहे एक बार मोटर स्टार्ट हुई थी और फिर मोटर तो हो गई बंद और हम एक्सीटर दबाई जा रहे तो ऐसा नहीं तो जल्दी से हर नाम जो है वो हर नाम कहीं प्रकट होते हुए चले नाम भी कहीं ना कहीं चलते रहेंगे तो हर नाम है एक तरह से मोटर को स्टार्ट रखना और फिर आगे की जो भक्ति है वो आगे की भक्ति चलती रहेंगे। तो यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यज्ञ के प्रारंभ में संकीर्तन यज्ञ के मध्य में बीच बीच में संकीर्तन यज्ञ की समाप्ति पर भी संकीर्तन कृष्ण कथा के पहले नाम संकीर्तन मध्य में भी बीच में जय जयकार और अंत में भी श्री हरि नाम का ही संकीर्तन करते हुए विराजमान जयंती ही सुमेध सा जो सुमेधागर हैं, वे तो नाम के द्वारा भगवान का यज्ञ करते हैं अब भैया जो कुमेधाए हाँ उनकी बात जय जय श्री राधे बेजान तो सुमेधा शब्द के द्वारा यह दिखाया कि जो वास्तव में बुद्धिमान है वे नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही भगवान की आराधना करते हैं जो कुमेधाजन है वे अन्य अन्य साधनों को टोलते तो, तो, तो, हुए बोलते हैं कि भाई ये यज्ञ कर लो ये करो ये करो ये तीर्थ यात्रा करो जहां जाओ वहां जाओ परंतु जो सुमेधाजन है वे बैठ करके बैठ करके नाम संकीर्तन ही करते हैं नाम यज्ञ करते हैं इससे नाम यज्ञ प्रधान होकर के विराजमान अतः नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनिर्भ्रम सर्वसिद्धि गोविंद भजन गोविंद भजन जो है वो ही सर्वसिद्धि होकर के विराजमान तो बड़ा सुंदर श्लोक कृष्ण वर्णन महाप्रभु कृष्ण इन दो अक्षरों का निरंतर उच्चारण करते हैं तुषा अकृष्ण अंग कांति से वे अकृष्ण गौर होकर के विराजमान हैं, सांग उपांग अस्त्र और पार्षद विराजमान हैं, अंग हैं श्री नित्यानंद प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व होकर के भी विराजमान भिराज हैं, श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव तत्व होकर के भी विराजमान है अनंग मंजरी स्वरूप हो करके भी विराजमान है और इन तीनों स्वरूपों के द्वारा चाहे मधुर भक्ति हो चाहे अन्य भक्ति हो श्री तत्व नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा ही उनकी प्राप्ति होगी तो वे अंग से युक्त हैं उपांग श्री अद्वैताचार्य हो करके विराजमान जिनकी हंकार से श्रीमद महाप्रभु का भी आविर्भाव हो गया और अस्त्र वे हैं श्री हरिनाम और पार्षद हैं श्री गदाधर श्रीवास तो इस प्रकार श्री महाप्रभु पंच तत्वात्मकम तो कृष्णम भक्ति रूपम स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताक्षम नमामि भक्तिशक्तिकम शक्ति पंच स्वरूप होकर के श्रीमन महाप्रभु विराजमान और उन हरि का आराधन नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही किया जाता है ये हम लोग आचार्य गण की व्याख्या कर रहे हैं महाप्रभु इसको छिपा करके बढ़ हम तो भाई युवावतार का वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु तो छिपा गए अपना नाम नहीं ले रहे कि मैं ही गौरहि हूँ छिपा करके बस भीड़ में कह रहे हैं कि कलयुग में भगवान का जो स्वरूप हुआ उसका करभाजन योगेश्वर ने इस प्रकार वर्णन किया के कि वे कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं अंग कांति से वे कभी कृष्ण कभी अन्य गौर स्वरूप धारण करके विराजमान मैं हूं ये नहीं हाँ। गौर आकृष्ण स्वरूप धारण करके विराजमान हैं अंग उपांग पार्षद इनसे युक्त होकर के संकीर्तन प्राय जो यज्ञ हैं उनके द्वारा उनकी आराधना की जाती है आहा आर्तिन युगे ध्यान दीते यही फल है कलयुगे कृष्ण नाम में से ही फल पाए अन्य युगों में तीन युगों में ध्यान यज्ञ और पूजन इन तीन साधनों से जिस फल की प्राप्ति होती है सतयुग में ध्यान त्रेता में यज्ञ और कलयुग द्वापर में पूजन इन तीन के द्वारा जिस यज्ञ की प्राप्ति जिस फल की प्राप्ति होती है वे सारे के सारे फल कलयुग में कृष्ण नाम के द्वारा ही प्राप्त हो जाते हैं जगत मंगल हर राम संकीर्तन की जय कलयुग कलेष निधे राजो महान गुण द्वार में भी कलयुग के दोषों का वर्णन किया और सुखदेव जी कह रहे हैं कलयुग दोषों की खान कलयुग दोषों की खान कलयुग दोषों की खान परंतु कलयुग में जो गुण है वो सत्युग में नहीं त्रेता में नहीं द्वापर में नहीं जैसा कलयुग में गुण अस्थि एक महान गुण कलयुग में एक महान गुण है कि कीर्तना देव कृष्ण मुक्त बंधा श्री हरे का नाम संकीर्तन लेने मात्र से ही संसार बंधन की जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और परम ब्रजित व्यक्ति पर तत्व को प्राप्त कर लेता है श्री गोलोक को हरे नाम के द्वारा भी प्राप्त कर लेता है इसलिए कहीं हर नाम की प्राप्ति हो गई है हर नाम में इतनी सामर्थ्य है कि हर नाम भी परम ब्रजे परम फल को प्राप्त करा देंगे नाम की इतनी महिमा नामाभास के द्वारा बेटे का नाम लेने पर अजामिल ने जैसे नामाभास के द्वारा पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी श्री गुरुदेव की कृपा के बिना यदि नाम की प्राप्ति है तो परम व्योम नारायण वैकुंठध धाम उनकी भी प्राप्ति हो जाएगी परंतु तो यदि श्रीमद गुरुदेव की कृपा के द्वारा संप्रदाय भुक्तों होते हुए श्री हरे नाम का आश्रय ग्रहण किया गया है हरनाम की प्राप्ति दीक्षा पूर्वक यदि हरनाम की प्राप्ति हुई है ऐसी स्थिति में श्री निकुंज मंदिर में महाप्रभु जो अनर्पित चरित भाव प्रदान करते हैं उस भावोल्लास को धारण करके श्री प्रिया की अनर्पित चरित भक्ति के द्वारा मंजरी भाव की भक्ति के द्वारा प्राप्ति सकती हो सकती हो जाएगी इसलिए नाम में अपनी सामर्थ है परंतु तो फिर भी श्री गुरुदेव उनकी कृपा से संयुक्त होकर के श्री हरि नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए तो कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त बंध यदि किसी ने बिना दीक्षा आदि विधि के केवल नाम को श्रवण किया है तो इतने मात्र से भी मुक्त बंधा, उसके बंधन मुक्त हो जाएंगे परम ब्रजित उसे परम धाम मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी उसे बैकुंठ की प्राप्ति भी हो जाएगी परंतु श्री प्रियालाल के माधुर्य और सेवा सुख की प्राप्ति करने के लिए उसे कहीं श्री हरिनाम वा श्री गुरुदेव के मुख से दीक्षा विधि के द्वारा ग्रहण करना चाहिए और उसके साथ में जो पद्धति है आगे की नाम के ही जो अधिक ऊर्जा स्वरूप हैं उन ऊर्जा मंत्रात्मक स्वरूप उनके साथ में भी श्री हरिनाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए कृतियो विष्णु अध्याय विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई सतयुग में विष्णु का ध्यान करने पर त्रेता में यज्ञ करने पर द्वापर में पूजा करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है कल उतद हरि कीर्तनाथ युग में हर कीर्तन से वो वस्तु की प्राप्ति हो जाती है यही कह रहे हैं कि ध्यायन करते सतयुग में ध्यान करने से यज्ञे यज्ञ त्रेता में यज्ञ करने से द्वापरे अर्चन द्वापर में अर्चना करने से जो फल की प्राप्ति होती है कल युग में वो केशव कीर्तन से प्राप्त हो जाती है कलम सभाजय त्या जो आर्यजन हैं, वे कलयुग का सभा जयंती माने आदर करते हैं सब युगों की अपेक्षा कलयुग का सबसे ज्यादा पूजन करते हैं सभा जयंती माने पूजन कलयुग का वे सर्वाधिक पूजन करते हैं क्योंकि गुणज्ञा वे गुण को जानते हैं कलयुग के और सार भाग्य हम लोग बड़े भाग्यशाली सार भागी हैं सार सार की बात हमको मिल गई और लोग थोथा सार मिला हुआ है परंतु हम लोगों को सार की बात निचोड़ करके दे दी गई है एस जो पूरा का पूरा का एसेंस है वो हमको प्रदान कर दिया गया पूरा सार हमको प्रदान कर दिया गया जबकि सतयुग के लोग बहुत दिन तक जब ध्यान कर लेंगे तब जाकर के उनके दिमाग में किसी संत की कृपा से वैष्णव की कृपा से ये बात घुस पाएगी कि मेरा सारा ध्यान जितना भी तप या सब हरे नाम के आश्रित मुझे जो फल की ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है वो हरे नाम के कारण मिल रही है हरे नाम नहीं होता तो संसार की नृत्ति मेरी नहीं होती बड़ी मेहनत के बाद में वे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं परंतु तो, कलयुग के जीवों की एक विशेषता है कि आज छोटे से छोटा एक लेमैन एक मामूली सा जो आदमी है वो भी आयम से कह है कलयुग केवल नामाधारा सबके मन में बैठा हुआ है कि बस नाम नाम नाम सब बड़ी सरलता से और निष्ठापूर्वक हरिनाम ले लेते हैं दूसरी चीजों में निष्ठा नहीं हरिनाम में कलयुग के जीवों की सहज निष्ठा है इसलिए गुणज्ञा और सार ना कलयुग के जीवों को वे सार भागी हैं दूसरे उनको वे असार भागी थे असार में से सार को उनको बीन करके निकालना पड़ता है कूट पीट करके निचोड़ करके फिर सार निकालना पड़ता है और हम लोगों को तो सार मिला बिलाया मिल गया है इसलिए हम सार भागी हैं सार का सार हमको सहज में मिल गया है बिलोने की जरूरत नहीं है दही जमाने की जरूरत नहीं है परीक्षा करने की जरूरत नहीं है कि दही जमा के नहीं फिर बिलोने की जरूरत नहीं है मेहनत करने के बाद में फिर लोनी निकाली जाए कितनी मेहनत होगी परंतु तो हमको तो बनी बनाई लोनी पहले ही तैयार मिल गई है यथ संकीर्तन नहीं वो सर्वस्वारों पर जाए संकीर्तन के द्वारा सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती है ये हमने तुम्हारे सामने अवतारों का वर्णन किया आगे कह रहे हैं कि पूर्वक लिखित सबे गुणावतार गण आगे गुण अवतार इत्यादि जो है उनका हमने वर्णन कर दिया है श्री सनातन गोस्वामी जी का कहना कहा राजमंत्री सनातन बुद्धि बृहस्पति ये उपदेश दिया जा रहा है राजमंत्री सनातन को जो बुद्धि में बृहस्पति के समान बृहस्पति को भी माप देने वाले हैं प्रभुर कृपा के पूछे असंकोच मत प्रभु की कृपा से पूछ रहे हैं असंकोच बुद्धि होकर के अति क्षुद्र जीव मुई मैं तो अत्यंत क्षुद्र जीव हूं नीच नीचा चार नीच हूं नीच आचार वाला हूं के मन जानवे कलित कौन अवतार पूछने की कोशिश की महाप्रभु से उगलवाने की कोशिश की कि, कि कलयुग में कौन अवतार है जरा सा उसका नाम तो बता दो महाप्रभु कह रहे हैं अन्य अवतार शास्त्र द्वारे जाने आप लिपापो कर रहे हैं बचा गए महाप्रभु अपना नाम नहीं कह रहे हैं और बचा करके निकल जाते हैं कि जैसे अन्य अवतारों का पता शास्त्र के द्वारा ही लगता है ऐसे ही कलयुग में कौन सा अवतार है उसका पता भी शास्त्र के द्वारा लगता है मुनि के वचन इस तो। ही इसमें प्रमाण हैं हम सबको भी तस्मात शास्त्र प्रमाणंते कार्या व्यवस्थित हो शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है अवतार कभी भी ये नहीं कहता है महाप्रभु बड़े चतुर <laughs> बचा गए बोले अवतार ना ही कहे अमी अवतार वो ये नहीं कहता कि मैं अवतार हूं मुनि सब जान करे लक्षण विचार मुनि लोग विचार करते हैं स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण इनके द्वारा महाप्रभु का जो अवतार है उन अवतारों का विचार कर लिया जाता है इसी बात को श्रीमद भागवत के एक श्लोक के द्वारा आगे व्याख्या करेंगे जो आदि श्लोक है जन्माद्य श्लोक उसके द्वारा दिखाएंगे कि सत्यम परम धीम श्री अवतार जो है उनका परम परम लक्ष्य यही है कि वो पर होना चाहिए वो सत्य होना चाहिए ये है स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण है जन्म आद्य से यथा सृष्टि का जन्म आदि उसी के द्वारा होता है और वो उपदेश प्रदान करता है इस प्रकार महाप्रभु अब अपने स्वरूप को छुपा करके अवतार के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण उनका पर करेंगे नेता गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा गो हरि गोविंद जय जय निताई गौर हरि की की जय जय जय हरी बोलना